माँ की बातें सरयू बाला देवी ठाकुर के देह त्याग के बाद उनकी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कपड़े लते कुर्ते आदि कौन लेगा इस बात को लेकर झंझट हुआ यह सब तो भक्तों का धन है वे लोग यह चिरकाल तक यत्नपूर्वक रखेंगे उन्हीं लोगों ने अंत में वह सब समेट लिया और संदूक में भरकर बलराम बाबू के बैठके में कर रखा परंतु बेटी ठाकुर की न जाने क्या इच्छा थी कि वहाँ नौकरों में से किसी ने उसे खोल लिया और उसमें से बहुत सी चीज़ें निकाल कर बेच डाली और न जाने क्या क्या किया ये सब चीज़ें क्या बैठके में रखी जाती है घर के भीतर भी तो रखी जा सकती थी उनके उपयोग की बची हुई चीज़ें तथा कपड़े अब बेलूर मठ में है मेरे ससुर बड़े ही तेजस्वी निष्ठावान ब्राह्मण थे बेटी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 फूल तोड़ने जाने की आदत थी एक दिन वे लाह लोगों के उद्यान में गए थे वहाँ एक नौ वर्ष की बालिका ने आकर कहा बाबा इधर आओ इधर की डाली में खूब फूल है मैं इसे नवाय रहती हूँ तुम तोड़ो वे बोले इस समय यहाँ पर तुम कहाँ से आई हो बेटी उसने कहा मैं तो इन हलदार लोगों के घर की हूँ वे ऐसे थे इसीलिए भगवान आकर उनके घर में जन्मे थे वे आए थे और नरेंद्र राखाल बलराम भवनाथ मनोमोहन आदि उनके सांगोपांग लोग भी आए थे कितना कहूँ बेटी छोटा नरेंद्र बाद में कांचन में पड़ा आसक्त हो गया रुपये पैसे में उलझ गया ठाकुर इनमें से जिन जिन के बारे में जो जो कह गए हैं वह सब अक्षर सत्य हुआ है हरिदासी नाम की एक लड़की नवदीप जाने के लिए कांमार पुकुर में आई और वहीं रह गई मुझसे वह कितना प्रेम करती थी उसमें कितना विश्वास था बेटी उसने ठाकुर के जन्म स्थान की मिट्टी उठाकर रख ली थी कहती यही तो नवदीप है स्वयं चैतन्य देव यहीं आए थे अब नवदीप क्या करने जाऊंगी आहा क्या ही विश्वास था ठाकुर के देह जाग के बाद एक उड़िया साधु कामार पुकुर में आकर ठहरे थे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 यह शरीर गया से आया है उनकी माँ का देहांत हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था तुम गया में जाकर पिंड दे आओ मैं बोली पुत्र के रहते मैं दूंगी ऐसा भी क्या होता है ठाकुर बोले होगा जी नेरे क्या वहाँ जाने का उपाय है जाने से क्या फिर लौट सकूँगा मैं बोली तो फिर जाने की जरूरत नहीं बाद में गया करने में मैं ही गई थी रात ठाकुर के देह त्याग के बाद वहाँ पहली बार वृंदावन से लौटकर कामार पुकुर गई थी एक वर्ष वहां रहने के बाद उन्होंने बेलूर में आकर किराए पर गंगा के किनारे स्थित राजू गुमास्ता के मकान में निवास किया इसके बाद मास्टर महाशय के घर जाकर वहां से स्वामी अद्वैतानंद को साथ लेकर उन्होंने गया धाम की यात्रा की थी रात के लगभग नौ बजे थे मैंने प्रणाम करके विदा ली